देखो, देखो जो, गुरु जो गुरु के पास वस्तु पास होती है गुरु, गुरु वो दे देते हैं अब शिष्य लेवे न लेवे वो उसके बन्द मर्जी बन्द की बात, बात, बात है तो देखो ध्यान देखे देखे, सुनो कि सुनो जब रामानंद जी ने ये शब्द कहे तो उस समय कबीर साहब ने रोना बंद कर दिया जब रोना बंद कर दिया तो रामानंद जी ने मान लिया कि चलो ये बालक शांत हो गया अब इसको यही छोड़ दो अपने नित्य करने के लिए स्नान करने के लिए चलो रामानंद जी स्नान को गए स्नान करके वापस आए देखे तो बालक है ही नहीं क्या कोई आई होगी किसी का था ले गई होगी ऐसी बात नहीं थी दूसरे दिन ही एक बड़ी सभा में सतगुरु कबीर साहब गए और फिर, फिर वो अपने सतलोक के संदेश को सुनाने लगे जब सतलोक के संदेश को सुनाने लगे तो वो पंडित सब कहने लगे कल मैंने आपसे पूछा था, आपके गुरु कौन है आपने जवाब नहीं दिया आज मुझे जवाब दो तो साहेब मुस्कुराए और कहा छोटा सा नाम है मेरे गुरुजी का श्री रामानंद जी महाराज तो पंडित बोले बड़ी शंका हुई मन में अरे महाराज तो केवल ब्राह्मणों को उपदेश करते हैं और कबीर इनको कैसे नाम दिया क्योंकि वो लोग समझते थे कबीर साहब को तो उन्होंने तो कहा कि ऐसा हो नहीं सकता तो दो चार पंडितों ने कहा कि क्या सत्य है हम हम इस बात की जानकारी के लिए आपके साथ रामानंद जी के पास चलेंगे और अगर रामानंद जी ने आपको शिष्य स्वीकार कर दिया तो हम भी करेंगे और उन्होंने अगर शिष्य स्वीकार नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे तो जो सतगुरु हैं वो वो भयभीत नहीं है तो चलो अभी चलो कहा तो ठीक है चलो सभा साथ में चली बड़ी सभा थी साथ में गए रामानंद जी रामानंद जी महाराज कुटिया में रहते थे उनका करते थे भजन करते थे की जी की पूजा करते थे और विष्णु भगवान का नाम जमते थे और कुटिया के अंदर विश्राम करते थे। तो सजनों उनके एक नित्यानंद नाम के इस इस पास में सेवा करते थे नित्यानंद जी को ये पता चला कि कुछ लोग यहाँ आए हैं और मतलब जो कबीर हैं वो भी आए हैं तो उनसे पूछे आप कैसे आए कबीर साहब ने कहा हम इसलिए आए हमने कहा हमारे गुरु रामानंद जी हैं ये लोगों को विश्वास नहीं इसलिए आप दया करके ऐसा करो गुरुदेव को जगा के लाओ ताकि मैं उनको पहचानूं वो मेरे को पहचाने बोलो सतगुरु महाराज की ये बहुत जरूरी है गुरु शिष्य को पहचाने और शिष्य गुरु को पहचाने बहुत, बहुत जरूरी है बहुत, बहुत जरूरी केवल गुरु उपदेश लेके आ, ऐसे भाग है तो फिर गुरु करने का मतलब क्या है ऐसा नहीं होना चाहिए गुरु तो हृदय में बसाना चाहिए ऐसे शब्द में बहुत सुंदर कहा है जिनको जनामत लीजिए गाड़ी गाही को दीजिए जिनसे मैं नाम पदार्थ पाया वो मेरे हृदय समाया कितनी सुंदर बात हो रही है जिससे हमने नाम उपदेश लिया जिनको गुरु धारण किया है वो मेरे हृदय में समा गए हैं इसको कहते हैं गुरु धारण करना और बाकी गुरु करके सजनों जो बड़े पुरुष होते हैं उनका बड़पन क्या है वो छोटों को भी बड़े समझते हैं सबको ले करके चलते हैं और सबसे मिलते हिलते झुलते मिलते और फिर बात सत्य ही कहते हैं चाहे मानो चाहे मत मानो उन्हें कोई परवाह नहीं होती है जब नित्यानंद जी महाराज ने गुरुदेव से ये बात कही और उन्होंने कहा कि गई है आप जरा बाहर पधार कर जवाब दो और अपने को पहचानो तब रामानंद स्वामी जब बाहर आए बाहर आए तो उन्होंने कहा कौन आ किस लिए आए कहा कि मैं कबीर और आपका शिष्य हूँ ये लोग विश्वास नहीं करते है रामानंद जी ने कहा कि हाँ भाई बात तो ऐसी है मैं भी, मैं भी तेरे, तेरे को नहीं पहचानता मैं भी मैं तेरे, तेरे को, को? पहचानता नहीं हूं अरे साहब कल तो आपने मुझे कहा था राम राम को हरी गुण गाओ गंगा के किनारे में ही तो सोया था आपकी खड़ा मेरे सिर पे लग लगी ओहो तो वो तुम हो नहीं नहीं वो तो बिल्कुल छोट और तुम तो पांच साल के बड़े लगते हो ये कैसे हो सकता है तो ने कहा ठीक है मेरे कई रूप हैं गुरु से कहता है कि मेरे कई रूप है आ, ये कैसे हो सकता है कि आप अपनी दृष्टि को इस रूप से हटाओ अपनी झुपड़ी की ओर देखो की और और और ने देखा, तो उनको वही बालक, बालक जिस जिसके मस्तक में लगी थी और वो सोया था, रोया था, रोया वैसा ही आज जन्मा हो, ऐसा बन गए और गुरु महाराज की दृष्टि टिकी रही और इधर साधु संत कहते है देखो हल तक नहीं हल तक भी नहीं दृष्टि ने हटावन नहीं, नहीं देखे हटने देखो ये और वो एक ही है दूसरा कोई नहीं है आओ शिष्य गले गले जाओ, उसमें कबीर साहब रामानंद जी के गले में गए। गुरु और का संबंध जुड़ गया। ऐसा संबंध होता है गुरु और शिष्य का कबीर साहब ने अपनी अमृतवाणी में कहा है अपने बेटे से भी शिष्य ज्यादा बड़े होते हैं क्या कहा अपने बेटे से भी शिष्य बड़े, बड़े होते हैं बस सुंदर बात कही है क्योंकि तो बेटा मोह का प्रसंग है और शिष्य बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा तो स्वामी ने आलिंगन कर लिया अपने शिष्य को गले लगा दिया इतने खुश हो गए कि आज अपने एक शिष्य को पा करके खुश हैं पर ऐसा रोखा सूखा शिष्य नहीं वो है और जब चमद्गारी चमद्गारी आला, आला। मिले ने ने ने तो ने, कोई छोड़ने वाले गुरु नहीं है ने, ने, ने। आओ तुम तो मेरा ही शिष्य हो बेटा अच्छा आदमी मिले कौन छोड़े भाई ड्राउर चोको मिले तो छोड़ो भाई तो प्रकारों अच्छे, अच्छे गुणों गुणों की महिमा है।, है, है, है, है। सतगुरु के विनोद और सतगुरु के आनंद को देखकर कर रामानंद जी खुश हुए कि अब युग बदलने का समय आ गया है मेरे साथ अब कबीर हो गए बड़े चमत्कारी हैं तो मैं गोरखनाथ से भी गोष्ठी करूंगा तो, तो यहाँ पर श्री रामानंद जी महाराज प्रसन्न हुए हैं तो सतगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसी हित मैंने कई बार की रामानंद जैसे तारे के भाव लाखों की गिनती पद में रहे समान नवलख नानक नाद में दस लखर पास अंत कोट पद में मिले करोड़ तारे की लीला रामानंद जी जैसे तो तारे गुरु गुरु बना बना करके बनाया शिष्य बने और उनको तार दिया भेज दिया कितनी गहराई है उनमें सतगुरु कबीर की गहराई कोई नहीं माप सकता है बहुत गहराई है और वो इसी काम के लिए आए थे तो सज्जनों सतगुरु की मैं आपको महिमा सुना रहा हूँ उसके साथ साथ आप फिर अब मेरे साथ सत को लेकर अब